श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से मथुरानाथ पर कृपा योगानंद स्वामी यह सब विचार कर ही रहे थे तभी श्री राम कृष्ण देव वापस आए और उन्हें लक्ष्य कर कहने लगे जानते हो देवता का भोग लगने के पश्चात साधु संत तथा भक्तों को प्रसाद देने के निमित्त ही रानी रासमणि ने इतनी संपत्ति का दान किया है मेरे यहाँ जो प्रसादी वस्तुएँ आती हैं उन्हें भक्त वृंद ही खाया करते हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा से जो लोग यहाँ आते हैं वे ही उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं इस तरह रासमणी ने जिस निमित्त दान किया है वह सार्थक होता रहता है किंतु इस प्रकार वितरण करने के बाद वे लोग मंदिर के ब्राह्मण वर्ग जो कुछ ले जाते हैं क्या उसका उस प्रकार से सदुपयोग हो पाता है चावल बेच वे पैसा बनाते हैं उनमें से किसी किसी के रखेलियाँ भी हैं वे उन वस्तुओं को ले जाकर उन्हें खिलाते हैं उन लोगों के आचरण इसी प्रकार के हैं रासमणि ने जिस उद्देश्य से दान किया है वह कुछ अंशों में सफल हो इसीलिए मैं इतना झगड़ता हूँ यह सुनकर योगानंद स्वामी अवाक रह गए श्री राम कृष्ण देव के इस आचरण के भीतर भी इतना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है यह जानकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा इस तरह हम देखते हैं कि श्री राम देव मथुर बाबू के साथ किस प्रकार का मधुर संबंध स्थापित कर चुके थे इससे यह जा स्पष्ट जान पड़ता है कि श्री रामकृष्ण देव की निर्हेतुक कृपा के फल स्वरूप ही मधुर बाबू का प्रेम क्रमशः घनीभूत होकर अंत में बाबा गतप्राण हो चुका था इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव की बालक जैसी स्थिति से भी मधुर बाबू कम आकृष्ट नहीं हुए थे सांसारिक सभी विषयों में अनभिज्ञ बालक के प्रति ऐसा कौन है जिसका मन आकर्षित नहीं होता उसके समीप रहते समय कहीं कृणोन्मत्तता के फल स्वरूप उसका कोई अनिष्ट न हो जाए इसलिए भयातुर दृष्टि से उनके अकारण मधुर आचरणादि को देखने एवं व्यस्तता के साथ उसकी रक्षा करने के निमित्त कौन नहीं अग्रसर होता है साथ ही श्री रामकृष्ण देव के बालक भाव के अंदर तो लेश मात्र भी किसी प्रकार का छल कपट नहीं था जब वे उस भाव में मग्न रहते थे उस समय ठीक ठीक अपनी रक्षा में असमर्थ बालक जैसे ही प्रतीत होते थे अतः प्रतापी तथा बुद्धिमान मथुर बाबू के लिए सभी विषयों में उनकी रक्षा के निमित्त स्वतः ही प्रयास करने का भाव उदित होना कोई विचित्र बात नहीं थी इसलिए एक और मथुर बाबू जिस श्री रामकृष्ण देव की दैवी शक्ति पर निर्भर रहा करते थे उसी प्रकार दूसरी ओर बाबा को अनभिज्ञ बालक समझकर वे उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे बाबा के अंदर सर्वज्ञ गुरुभाव एवं अल्पज्ञ बालक भाव के विचित्र समावेश को देखकर ही संभवतः मथुर बाबू इस निर्णय पर पहुंचे थे कि सांसारिक सभी विषयों में यहाँ तक कि उनके शरीराधि की रक्षा के निमित्त बाबा की देखरेख का सारा भार उन्हें ही लेना पड़ेगा एवं मानवों की दृष्टि तथा शक्ति के अगोचर विषयों में बाबा ही उनकी रक्षा करते रहेंगे अतः एक ही साथ देव तथा मानव सर्वज्ञ तथा अल्पज्ञ इस तरह की महान जटिल परिस विरोधी भाव समष्टि के अपूर्व मिलन भूमि स्वरूप इस अद्भुत बाबा के प्रति मथुर बाबू के प्रेम ने भी एक जटिल भाव धारण किया था इस बात की हम सहज ही धारणा कर सकते हैं भावमुख में अवस्थित वराभय कर बाबा मथुर बाबू के उपास्य होने पर भी बालक जैसी सरलता तथा निर्भरता के घनीभूत मूर्ति स्वरूप उन्हीं बाबा को कभी कभी विभिन्न बातें कहकर मथुर बाबू संभालते तथा समझाते थे बाबा के पूछे हुए विषयों को समझाने की शक्ति भी मथुर बाबू के प्रेम के परिणाम परिणामस्वरूप स्वतः ही उद्भावित हो जाया करती थी एक दिन मथुर बाबू के साथ वार्तालाप करते समय बाबा अकस्मात बाहर गए तथा चिंता से मलिनमुख हो वहाँ से लौटकर उनसे कहने लगे यह तो बताओ कि मुझे यह क्या रोग हो गया है पेशाब करते हुए मैंने देखा कि पेशाब के रास्ते मेरे शरीर से मानो कोई कीड़ा निकल गया किसी के शरीर के अंदर तो कीड़ा रहता नहीं है तो फिर मुझे यह क्या हो गया है इससे पूर्व जो बाबा संभवतः निगूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को अपूर्व सरल रूप से समझाकर सबको मोहित तथा मुग्ध कर रहे थे दे बाबा उस समय बालक की भांति अकारण ही चिंतित तथा व्यग्र हो उठे थे मथुर बाबू के आश्वासन तथा बुद्धि पर वे निर्भरशील हो गए सुनकर मथुर बाबू बोले बाबा यह तो बहुत ही अच्छा हुआ सभी के शरीर के अंदर काम कीट विद्यमान है वही मन में विभिन्न प्रकार के खराब भावों का उदय तथा कुकर्म कराता रहता है माँ की कृपा से वह काम कीट आपके शरीर से निकल गया इसमें चिंता की क्या बात है उनकी बातों को सुनकर बालक की भांति आश्वस्त हो बाबा कहने लगे तुमने ठीक ही कहा है अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे इसका उल्लेख किया तुमसे पूछा यह कर बालक की तरह वे आनंद प्रकट करने लगे वार्तालाप के प्रसंग में एक दिन बाबा ने कहा देखो माँ ने मुझे सब कुछ दिखा दिखा कर यह समझा दिया है कि यहाँ के श्री कृष्ण देव के स्वयं के बहुत से अंतरंग भक्त हैं वे सभी लोग यहाँ आएंगे यहाँ से वे ईश्वरी विषयों का उपदेश लेंगे समझेंगे तथा प्रत्यक्ष करेंगे प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे अपने शरीर को दिखाकर माँ इस शरीर का आश्रय लेकर बहुत कुछ खेल खेलेगी बहुतों का उपकार करेगी इसीलिए इस ढांचे शरीर को अभी तक नहीं तोड़ा है बना रखा है तुम्हारी क्या राय है यह तो कुछ मैंने देखा है वह मेरे मस्तिष्क का भ्रम है अथवा मैंने ठीक देखा है तुम ही बतलाओ मथुर बाबू बोले मस्तिष्क का भ्रम क्यों होगा बाबा माँ जब अब तक तुम्हें कोई भी भ्रमात्मक बात नहीं दिखाई है तब यह कैसे भ्रम हो सकता है यह भी ठीक ही होगा किंतु वे देरी क्यों कर रहे हैं अंतरंग भक्त भक्तवृंद शीघ्रातिशीघ्र क्यों नहीं आ रहे हैं वे जल्दी जल्दी आ जाएं, तो हम भी उनके साथ मिलकर आनंद मनाएं बाबा ने भी यह समझ लिया कि माँ ने उनको सब कुछ ठीक दिखाया है उन्होंने कहा क्या पता भाई वे कब आएंगे माँ ने ही कहा तथा दिखाया है उनकी इच्छा से जो कुछ होना है होगा